क्या प्रमाण है खरे ज्वरतीजती इत्यादि श्रुतियंतर ही इसमें प्रमाण है शब्द उपलब्ध अवभासते। अवभाष विषयों को उपलब्ध कराते हुए के समान भाषित है। उपलब्ध कराता कुछ नहीं है वो ऐसे लगता है आपको कि यही प्रकाश से मैंने इन प्रकार इन वस्तुओं को प्रकाशो को ग्रहण कर लिया इसलिए कहते हैं उपलब्ध मानवत उपलब्ध कराते हुए के समान आपको भाषित होता है वह सब प्रकाश ही इस रूपेण परिणत होकर तो दिख रहा है आप लोग देखते होंगे बड़ा आश्चर्य आजकल चलता है है ना? कि ये अनेक प्रकार के वस्तु आ चुके हैं वैज्ञानिकों ने आपको वेदांत का अनुभव करने में बहुत ही सरल बना दिया है इसके लिए वैज्ञानिकों को धन्यवाद देना पड़ेगा न तो चीज बना दिया हाथे को एक लाइट है ऑन करते ही बराबर क्या है बिन रंग बिरंग रंग बिरंग बिरंग दिखता है है, उसके अंदर, नहीं? लंबी कट कट कट कट, -कट, -कट। अलग, अलग अलग अलग अलग रंग हो रहा है कौन हो रहा है वो बिजली तो है उन उपाधियों के कारण से वो विभिन्न रूपों में उपलब्ध होने के समान लिखता है लेकिन विभिन्न रूपों की जो उपलब्धि है यही ज्ञापन करता है वह बिजली यदि वह विभिन्न रूपों की उपलब्ध न हो तो इसे बिजली है ये ग्रहण नहीं कर सकते आप जैसे तार चल रहा है तो कहा पता लगता है कि इसे बिजली है पकड़ोगे तो फंसोगे नहीं तो पता कुछ नहीं चलता तो उसी प्रकार यहाँ पर भी कहते हैं उपलब्ध कराते हुए यह ब्रह्म स्वयं को भाषित कर दिया है शब्दों को करते हुए स्वयं को कर दिया तीसरे कहते हैं कि भई भाई शब्दीन उपलब्ध मानव दर्शन श्रवण मनन विज्ञान उपाधि धर्मीर आविर्भूतम सब लक्ष्य थे कुतरा सर्व प्राणी दर्शन श्रवण मनन विज्ञान उपाधि उपाधि वाले धर्मों के माध्यम से आविर्भूत हुए के समान समझो प्रकाशित होने के समान यह सकल प्राणियों के हृदय में लक्षित है लक्षित होना है वह सामान्य प्रकाश विशिष्ट प्रकाशों को उपाधियों से विशिष्टता या वैशिष्टता को प्राप्त करके प्रकाशित हो जाता है अपने आप में वह सामान्य प्रकाश्रहण नहीं हो पाता किंतु तो विशिष्ट प्रकाश के माध्यम से आप समझ लेंगे ये विशिष्ट प्रकाश बिना सामान्य का हो नहीं सकता क्योंकि कोई भी विशिष्ट है वह सामान्य के बिना नहीं हो सकता और विशिष्ट का सामान्य की खोज करोगे तो दिखेगा कि वह सामान्य है क्या वो प्रकाश प्रत्येक विशिष्ट विज्ञान का पीछे सामान्य विज्ञान ही उसका स्वरूप भूता विज्ञान होगा इसलिए कहते हैं हृदय में सगल प्राणियों का उल्लक्षित होता है यदि आवी आवि ब्रह्म ये सब आवि ब्रह्म सनीतम के लिए कह रहे हैं यदि तक यह जो प्रकाश रूपा ब्रह्म आवि कभी है? प्रकाश अर्थ वाला समझ नीच का आविश्रत निपात प्रकाशवाची में विश्वपुराण वेरे यदस्त भाति तदात्मरूप नान्य तथा स्वभाव संविद प्रतिभाद्राइंग गृहतेमृव कल्पना स्पष्ट कहते हैं यदस्ति यद भाति तद आत्म नान्य भाति उस आत्मा से अन्य कुछ भासित हो नहीं सकता न उस आत्मा से कोई है न अन्य दोस्ती इसे स्वभाव संवित प्रतिभा केवलम स्व अपने आत्मा अपने ही स्वरूप से निरंतर ज्ञान रूपेण भासित होती रहता है और ये जो हम ग्राही ग्राहक का प्रकाश प्रकाशक भाव अनुभव कर रहे हैं इसके आए है? ये मृष्व कल्पना व्यर्थ कल्पना उस प्रकाश की ही प्रकाश है उस प्रकाशक तत्व या प्रकाशत्व कोई चीज नहीं है अभी न कोई प्रकाश है न कोई प्रकाशक है प्रकाश ही विविध रूपेड़ा भाषित होता है ये यहाँ इसमें विष्णु पुराण को भी इन्होने उद्धृत किया आप गुहाचर सम्यकम सन्नीहित सम्यक स्थितम कुछ रावी और सम्य स्थित होता है मैं वह सामान्य प्रकाश प्रकाश्र व्यापक है लेकिन विशिष्ट रूपे जो आपका अनुभव होता वो भी हृदय में विशिष्ट रूप अनुभव होता है तब गुहाचरम इसे जो ऐसा है वह गुहाचर कहा गुहाचरम नाम क्यों क्योंकि गुहायाम चरती थी गुहाचर बधेर की गुफा में वह विशिष्ट रूपे नाषित होते रहता है इसलिए उसका नाम गुहाचरण कैसे होता है विशिष्ट रूपे नर्शन श्रवण गुहा प्रख्या दर्शनाकार प्रकाश इत्यादि प्रकारों के माध्यम से ही सृदैव गुफा के नित्य ने प्रचलित होता हुआ अनुभव में आता है ऐसे ही दुनिया में उसके बारे में प्रसिद्धि है महत्व इतना ही नहीं उसका दूसरा नाम महत्व है क्यों सर्वमहत्ता क्योंकि सभी के अपेक्षा ऐसी जितने भी संसार में आप वस्तु मानते हो बढ़ा करके उन सब बड़ों से भी वो बड़ा है पदम पद्य सर्वे नहीं थी सर्व पदार्थ सभी के द्वारा पद्य तम्य थे बौद्ध थी पदम सभी के द्वारा जान योग्य तत्व वही है इसलिए वो सर्व पदार्थ का आश्रम बनाते प्रत्येक पदार्थ के साथ उसी का हमें वास्तव में बोध हो रहा है लेकिन भ्रांति का ये मामला विद्या की महिमा कि हम वह विशिष्ट के वैशिष्टता का कारण ही भूता उस सामान्य को ग्रहण न करके बाह्य भूता जो चकाचौ है उसी में हम मस्त रह जाते तो में जाते तो प्रत्येक पदार्थ के द्वारा उसका ज्ञान हो रहा है क्योंकि प्रकाशन हुआ का मतलब क्या बिना प्रकाश के प्रकाशन हो जाएगा उस पदार्थ का प्रकाश का मतलब उस पदार्थ अधिष्ठान सामान्य प्रकाश को अपने लिया है लेकिन उसमें अपनी जो वृत्ति टिकती नहीं है क्योंकि वह भाई जो आकार का नाम रूपात्म तो जगत में ही हमारी वृत्ति टिक जाती है यद्यपि वह वृत्ति ने उस वृत्ति के द्वारा प्रकाशमान वस्तु का और वृत्ति स्वयं अपने को प्रकाशित करने के लिए उसी आत्म तो प्रकाश को इस्तेमाल किया है उसी प्रकार व्यक्ति जैसे गाड़ी में निकल जाता है निकलते वक्त भी उसे पता नहीं रहता हम कहा है बातें कर रहा है जा रहा है जा रहा है पहुंच गए पहुंच जाने के बाद होश नहीं रहता है अपने बातों में लगा हुआ है कोई पूछ भी जाए कई बार आए सोचता है आप कैसे आए अरे आ तो गए और कौन सी गाड़ी से आए वो तो पता है आ गए बस बात खत्म हो गई अरे साधन को भूल ही गया किस साधन से तुमने आए गए कोई मत कितने हैं मुसीबत आए है तब ध्यान करते हैं टेम्पो में आप बैठते हो आपने कभी टेम्पो नंबर नोट किया नहीं ड्राइवर का नाम नोट किया लाइसेंस नंबर नोट किया क्या फायदा वो बैठने का है कहीं एक्सीडेंट हो जाता या आपके बैग छूट जाता किससे मांगेंगे आप कहा जाओगे है, है रास्ता फिर हो की पता लगना की उस चीज की गई हाँ अरे एक्सीडेंट हो गया चोट लग गया बेहोश में थे अस्तार में ले गए ना आपके पास हो रहेगा कागज में नंबर तो किसका गाड़ी था पकड़ में आ जाए विदेश यहां तक में जो टैक्सी ड्राइवर होता है पीछे जो कुर्सियां है उसके सामने टांगे रहते नाम का बोर्ड प्रत्येक के सामने रहेगा जितने भी लोग बैठे वो पढ़ सकते हैं गाड़ी का नंबर व्यक्ति का नाम उसका लाइसेंस कितने वर्षों से ड्राइविंग कर रहा है कहाँ का है सर उसका घर का एड्रेस पूरा रहता है वो गाड़ी का खुद मालिक है या मालिक कोई और है वो भी लिखा रहता है गाड़ी का मालिक अलग और क्या नौकरी करता हुआ ड्राइविंग कर रहा है तो दोनों का एड्रेस रहेगी ड्राइवर का एड्रेस मालिक का एड्रेस भी रहेगा पूरा लगा हुआ रहता है जाते बैठते ही वो लोग लिख लेते सब कहीं कुछ गड़बड़ करेगा या गड़बड़ हो जाएगा फिर भी गड़बड़ कर सकता है गड़बड़ हो भी सकता है तो दोनों अपने तरफ से हो जाए तो उसके तरफ से हो जाए तो आपके पास जानकारी होनी चाहिए लेकिन हम लोग कुछ नहीं अंदाज़ अंद काम चलता है राम राज्य है हम तो बता नहीं अमुक जगह जा रहा हूँ चाहती तुम्हें तो पता चल मैं कौन से मकान में घुस रहा हूं। हमने तो पूरा दे ही एक तरह से खबर अपनी कल आके चाह टका लगा लो आप एंड हमें तो आपकी कोई खबर नहीं है ड्राइवर तो देख लेगा ना आप जिस घर पे उतर रहे हैं क्या सुटकेश्वर ले जा रहे हैं, हैं? और रात्रि आप ही वहां एंड आप उसे घर जानते हो जा सकते हो उसको तो वो बिना पूछे ही आपने एक तरह से बता दिया उसको पूछने की जरूरत नहीं आपका एड्रेस क्या है वो आपने स्वयं सब डिटेल उसको दे दिया आपने उसका कुछ नहीं दिया यही हालत यहां भी हो रहा है हमने अपना होलिया तो पूरा प्रकाश ब्रह्म को दे रखा है, ब्रह्म का को हैलिया कोई नहीं ले रहा है अपना क्या मालूम नहीं उस प्रकाश को ब्रह्म को अपना सब कुछ पता है उस ब्रह्म को मन में जो सोचोगे मन में जो संकल्प करोगे वो भी मालूम है उसको लेकिन वो ब्रह्म जो उसके माध्यम से मैं सारा काम कर रहा हूँ सब कुछ जान रहा हूँ व्यवहार हो गया उसी को नहीं जानता इसलिए कहते सर्व पदार्थास्पद है वो इसलिए उसका दूसरा नाम पदम भी है कदम तदमी किच्छते क्यों आपको मात और पद कैसे कह दे रहे हो ये तो अत्र अस्विन ब्रह्म समर्पितम प्रवेश रतन लाभ युवा क्योंकि इसी ब्रह्म में ये सब के सब समर्पित है ये सर्वम समर्पित है प्रवेशित मित्र वो भी किस प्रकार से प्रवेश किया हुआ है रथ ना भवि वे रथ नाभी नाभी ना हो तो हरायन टिकेंगे कहा ना भी मुख्य है जिस पर आराय टिकते हैं जिसका ब्रह्म ही आधार है जिस पर सारा पदार्थ टिका हुआ है जिस तरह रथ के नाभि में आ रहा है आश्रित हुआ करती है उसी प्रकार समस्त पदार्थ प्रवेश मतलब आश्रित कौन से कौन से समस्त पदार्थ का तात्पर्य में कद एजत चलत पक्ष तो चलने फिरने वाले उड़ने वाले पक्षी आदि को ले, ले विशिष्ट कंपन से चलने वाले प्राणत माने प्राण की थी प्राणत अर्थात प्राणपान आदि मत मनुष्य पशुआल प्राण आदि वाले मनुष्य पशु आदि को ले लेना निमिष यह निमेशादि क्रिया मत निमेशादि क्रिया करने वाले य के माध्यम से जो अनिमिष पूर्वक जीने वाले पहाड़ वगैरह हुआ श्वास लेते छोड़ते थोड़े वो सूक्ष्म रूप बीमारी देवता है जो करता है इनकी भी अपनी आयु है इनकी भी वृद्धि रात होता है सब कुछ है इन जिस प्रकार से हम लोगों के अंदर सुस्पष्ट अनुभव होता है वैसे वहाँ सुस्पष्ट नबुद्धि नहीं है अश्विन तो ब्रह्म एक अनिमिषद छह शब्दार्थ समस्तम में तब्दे इनको विग्रहण कर लिया तात्पर्य समस्तम ब्रह्मणि तय ब्रह्म सब को जैसी ब्रह्म में समर्पित एक तभी सर्वम जानता हे शिष्या अरे भाई ये जिसको आश्चर्य सभी रह रहे हैं उसको जानो इसको कह रहे हैं वो शिष्या अवगच्छता तत्मबुदम भगवान सदस्य स्वरूपम वो आप सब का आत्म तो आत्मबुद्ध है सत्य और असत जितनी भी है इन सब का स्वरूप है केवल आप ही लहूंगा नहीं इस जगत के प्रत्येक पदार्थ का वास्तविक स्वरूप क्या है वो तो आत्मा ही है सदस्य और मूर्ता मूर्त यो हो स्थूल सूक्ष्म न भावा सदस्य हो सत और सत्य मानी मूर्त और अमूर्त स्थूल और सूक्ष्म जो कुछ भी है तद व्यतिरेक बात क्योंकि इनसे इस विभाजन से अतिरिक्त और कुछ नहीं स्थूल सूक्ष्म में अतिरिक्त कुछ और मिलेगा नहीं है मूर्त मूर्त अति कुछ नहीं है। इसे और विस्पष्ट करते संसद मूर्ता ही है जो कुछ भी है वरेण्यम मीन सभी में वो वरेण्य वरणीय वरेन्या तथे सर्वस्य नित्य प्रार्थनीय सभी का नित्यभूत वस्तु वही होने के नाते सभी के तरह प्रार्थनीय वही है परम व्यतिरिक्तम विज्ञान आप क्योंकि नाम जो है प्रजांग विज्ञान से व्यरिक्त भी है वो यह हम लोगों का होता है ना विशिष्ट विज्ञान इस विशिष्ट विज्ञान को नहीं समझना ब्रह्म हम लोगों का जो विज्ञान होता है यह औपाधिकी है इससे भिन्न इस उपहित का स्वरूप को ही हमें क्या मानना चाहिए शुद्ध ब्रह्म मानना चाहिए व्यवहित संबंधो इसलिए व्यवहित संबंध समझना समझ मंत्र में यह लौकिक विज्ञान गोचर इत्य जो लौकिक विज्ञान है इसका विषय है इसलिए वरिष्ठम वरतम क्योंकि वो कैसा है वो वरिष्ठ वरतम है सर्व पदार्थु वरेश मानते हो पदार्थों में उन सभी तद्ध एकम ब्रह्म अतिशयन वरम सर्वदोष रहित वह एकमे ब्रह्म अतिशयन वर है क्योंकि वह सर्वदोष रहित है जो आ गया इसलिए ब्रह्म एक नरम भी हो गया ना वरा, वर वा वरा वर एहरा होता किंच यदर्चिमुभ्यो अणुच यस्ता लोकन तदेतक्षर ब्रह्म स प्राणस्तुवादेत सत्यम तदमृतम तदेदव्यम सौम्य विदि हे सौम्य विधि वह बींधने योग्य वस्तु को बींद डालो उस लक्ष्य का भेदन कर डालो भेदन करने योग्य उस लक्ष्य को भेद डालो कान का है वो लक्ष्य बस वह यह जो सत्य है अमृत है अवय है ब्रह्म है वही अपना लक्ष्य है उसी को हमें बींद देना है भेदन कर देना है क्यों कौन है वो दो यद अणुभ्यो अणु सूर्य आय प्रकाशक होने से जो दीप्तिमान है और सूक्ष्मी अणु योकानिहित लोग जिस संपूर्ण लोक उन लोगों के निवासी मनुष्य आदि समस्त जिसमें तो निहित है तबे जद अक्षर ब्रह्म जो अक्षर ब्रह्म है वही प्राण है वही वाणी है वही मन है वही अमृत है वही सत्य है वही तुम्हारे तरह भेदन करने योग्य है उसी का तुम भेदन करो किसकी मद्वा। दीप्ति जो दीप्ति वाला जिसकी दीप्ति से आदित्यदिवी दीप्तिमान हो रखे ये दीप्तिया तदीपतिया आदित्यदिव्य थे उसी का दीप्ति से आदित्यदिवी दीप्त हो हैं और दीप्तमान कहे जा रहे हैं इसीलिए इन समस्त दीप्ती रूपा वस्तुओं का भी दीप्ती वाला वह वा ब्रह्म है ब्रह्मा। ब्रह्मा को दिया। शाना का सूक्ष्म जो अणु है लौकिक व्यवहार से कहा जा रहा है दार्शनिक दृष्टिकोण से नहीं लौकिक आदमी के लिए छोटा कौन जाए जिसको वो मान रहे बहुत महंगे बहुत महंगे क्या है वो श्यामा तो परमाणु वाला है वो श्यामा का तो उसके सामने कुछ नहीं तो बहुत बड़ा है सुर है अनेक परमाणु उसके अंदर घुसा पड़ा है है या नहीं लौकी लौकिक कौन से जिसको लोग अत्यंत तो सूक्ष्म मान रहे हैं उससे भी वो सूक्ष्म क्यों कहा इसीलिए सूक्ष्मों से भी सूक्ष्म है स्थूलों से भी वह स्थल है पृथ्वी कहा पृथ्वी आज स्थूल पदार्थों से वह अत्यंत स्थूल है ये का उसको स्पष्ट करते हुए कहते इसलिए वो तो तभी तो स्तूलों से भी बाहर, और भी ज्यादा के नाते तो उसके अंदर ने आ गए ना आएंगे नहीं आ सकते ना चींटी का पैर के छिन्न में हाथी का पैर थोड़े आएगा लेकिन हाथी का पैर के छिन्न में चीटी का छिन्ह आ जाएगा उल्टा भरे होता है ना ये ब्रह्म छोटा होता है तो संसार अंदर आ जाएगा मानना पड़ेगा सारा संसार उसमें भी है इन सब संसार से भी बड़ा वो है तीसरे कहते हैं भूराद हा। जिसमें समस्त लोग भूरादि नीते ये जलोकिन हो लोग जब लोग उसके अंदर है लोग में रहने वाले उसमें रहेंगे ही इसे लोग मनुष्य आदि चैतन्य आश्रय मनुष्य दि क्या है चैतन्य में ये रहने वाले ही सर्वे प्रसिद्धा सब जैसे जितने प्रसिद्ध है तदे सर्वाश्रम उन सभी सभी के वस्त्रों का आश्रय अक्षरम ब्रह्म आश्रम वस्तु वाक्षर ब्रह्म है सदुवांग मनो वाक् मनस्च वही प्राण है वही वाणी है वही मन है प्राण नित्य है एक तरह से और मन बीच बीच में व्यक्त होता है कवि सो जाता है प्राण तो ऐसा है कभी सोने वाला नहीं है इसलिए पहला प्राण नाम लिया और उसके बाद मन नाम लिया यज्ञ जागृत के स्वप्न में भी जगा हुआ रहता है फिर वाणी जागृत में काम करने वाला तदवान मनोवाक सर्वाण जना लोपलक्षण क्या है सकल कर्णों को प्रक्षित कर दिया तदवंत चैतन्यम तदवंत तद्वान चैतन्यम चैतन्यश्रय प्राण इंद्रिया सर्वसंगात के चैतन्य में ही आश्रत करके प्राण इंद्रिया संपूर्ण संगात हुआ करते है इसलिए उसको प्राणस्य प्राणम चक्षुष चक्षु इत्यादि शब्दों से नोपनिषद में कहा है यदि श्रुत्यरा प्राणादी नाम अंत चैतन्यक्षरम तदेन सत्यम अवीत वह यह जो प्राणादी है का भी अंत है वह चैतन्य है वह जो वह सत्य है अविधतम अतो अमृतम अविनाशी अविनाशी तथ वे मनसाव्यम उसको मन के द्वारा पीटो अरे ब्रह्म को पीटोगे मन को ताड़ित करो कह दिया है ना ताड़ने व्यध ताड़ने व्यतु विधा बनता है सम्प्रसारण होकर व्यध ताड़े धातु है तो कह दिया इसीलिए पहले भाष्यकार सीधे अर्थ कर दिया मनसा मन के पिटाई करो तरह से कहते ये कैसा होगा ब्रह्म को कौन पिटेगा कहे तस्वीन मन समाधान करताव्य मित्रता कहने का तात्पर्य उस ब्रह्म में मन का समाधान कर दो मन को समाहित कर दो यश महादेव में सौम्य जिसलिए ऐसा है सोम्य विद्धि अक्षर एक क्षेत्र समाधिक विद्धि माने उस अक्षर तत्व को अद्भुत चैतन्य में तुम्हारा अपने चित्त को समाहित कर दो कथे महाराज कैसे करूँ इसको तो हो आप? कैसे जाए? क्योंकि जो है आपने तो अध्यारोप के द्वारा और उसका अपवाद करके बोल दिया सब कुछ उसने कल्पित्रुद्ध कुछ भी नहीं है लेकिन कहने पर हमारी तो ब्रह्मानुभूति हो नहीं रही है तो हो नहीं रही है तो भाई ऐसा करो फिर वेदन करो मन को समाहित करो कहते वो भी कैसे करूँ जो कहते तो हैं उसके लिए धनुषान मकड़ो लक्ष्य को भेजने के लिए धनुषान चाहिए ना कहते हाँ चाहिए तो सही लेकिन ब्रह्म को कैसे धनुषान से मारेंगे कहते समझना पड़ेगा रूपक से इसे रूप का अलंकार इस्तेमाल करते हुए कहते धनुगृहित उपनिषद महास्त्रोपास निशित संधि आयम तद भावगते न चेतसा लक्ष्य चंसौते औ महास्त्रम धनुगृत केवल उपनिषदों में जानने योग्य वस्तु है ये धनुष उसको ग्रहण करके सब करना पड़ेगा है ना ऐसा धनुष को ग्रहण करके तो धनुष भी कहा है उपनिषद मात्र में जानने योग्य वस्तु उपनिषद है, वेद है वह वेदने योग्य पदार्थ औपनिषद तो तंत औपनिषद ब्रह्म इसलिए कहा है ना उपनिषद मात्र उसका नाम औपनिषद ब्रह्म भी कहा जाता है महान स्त्रोपी शरासन को लेकर के आप जो है कार्य करें और क्या करें तो शर को छोड़ो शर क्या है उपासना चितम सं उपासा निश... निशितम सं उपासना से तीक्ष्ण किए हुए मनुरूपी बाण को चढ़ाओ और फिर आयम में गते गति नश्चित सा इंद्रियों के सहिता अंत को नियमन करके आयम या सदभावते कैसा मन के द्वारा उस ब्रम की भावना से युक्त हो करके होकर के ब्रम को ही तुम जो है वेधन करो कथम वेद्याम चाह कैसा इसका वेधन करें तो करेंगे बात ऐसा है देखो धनु धनु किसे कहते हैं ईश्वासन बाण का आसन को मैंने जिस पर बाढ़ को रखा जाए और छोड़ा छोड़ने का जो साधन होता है उसको धनुष कर तो ऐसे प्रसिद्ध था अर्थ कर देता अगर कोष ढूंढोने रखने वाला आसन छोड़ा दे दे। ऐसे लंबा छा बेकार ऐसे कई जगह हो जाता है नहीं है ना बढ़वा मूलम बिड़ो जाती वही कहानी बन जाती कई बार जो है की कहकर उसको टेड़ा गृहीत आदा क्या है वो धनो औोपनिषदनिषदव प्रसिद्ध उपनिषद जो प्रसिद्ध है महात्र महत मात्र उमें उश्को रखना है कि विशिष्ट शर कैसा हैशित संतत विद्वान संतत घतम संस्कृत संस्कृतमिदेदत निरतर अभ्यास के द्वारा ध्यान आदि के द्वारा सूक्ष्म करते हुए संस्कारित उस मन को मन से मन को क्या करना है कहते कि देखो मन को संधायेच आयुम आकृष्ट अनुसंधान करके आयमन करना भी जरूरी है आकृष्ट कर लेना है जब बाहर भाग रहे ना इंद्रिया इनको भीतर की ओर आकृष्ट करना भाभी धनुष में क्या होता है खींचते अपने और खींचते हैं कभी तो, तो बहन जाएगा फिर लक्ष्य खींचे बिना कैसे जाए? अपने और खींचना पड़ता है इसी तरह इंद्रिया जब बाहर जा रही है इनको अपनी ओर खींच डालो खींच करके कहा छोड़ोगे ये सब पर छोड़ते हैं इसे यहाँ पर सारी वृत्तियों को ब्रह्म में लगा दें स्विषया विनिवर्त है ना सेंद्रियम अंतकरण स्व इंद्रियों के सहित अंतकरण को अपने विषयों से विनिवृत्त करना ही यहां पर आयम्य आकर्षक लक्ष्य एवं आवर्जितं कर लक्ष्मी आवर्जित करके मैंने अभिमुख करके उसी ओर झुका दिया सारे वृत्तियां जो जगत प्रवणा थी उसको आत्तप्रवणा कर दिया कहा बह रही थी जगत की ओर बह जा रही है उसको आपने अंत प्रवण कर दिया आत्म प्रवण कर दिया आत्मा की ओर बहा दिया यही तो करते ही है नदियों का भी यही हाल होता है स्वभाव रूप समुद्र प्रवणा हुआ करती है नदिया उनको आपने बांध से को बांध दिए नहर खोद करके उसको क्षेत्र प्रवण कर दिया खेती की ओर ले गये ये लोक व्यवहार में भी देखने को जैसा मिलता है उसी प्रकार यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है आवर्जित करवा अभिमुक्त कर दिया गया नहीं हस्ते नहीं वह आयमन में संभव को खींचा जाता है वैसे यहाँ कोई क्रिया विशेष नहीं हो सकता इसलिए तात्पर्य है वृत्तियों को भीतर की ओर करना तद भाव गते न लक्ष्य भावना भाव तद गिन उस ब्रह्म परमात्मा में अक्षरबुदा लक्ष्य में हमारे समस्त भावनाओं को अर्थ तो समस्त वृत्तियों को उस की ओर गत कर देना उसमें लीन कर देना है इससे उसी चित्र के द्वारा लक्ष्यम तेव ये तो वही जो पुरो वाला अक्षर है हे सोम्य अब समझ गए अब समझ गए हो देर क्या वेद कर दो क्योंकि तो महाराज आपकी भाषा में तो समझ में नहीं आ रहा है ये उपरिषद में धनुष कौन है उपरिषद वाला बाण कौन है वो जो परिषद में की जा रही है जिससे जो हमने अपना सब ये बात तो समझ में आ रहा है बाकी उत्तरार तो समझ में आ जाता है आयम में तेत लक्ष्यवाक्षरम विधि ये तो मेरे को पूरा समझ में आ गया लेकिन इसको हमने खेच के अंदर लाया लेकिन बाण कौन सा है वो धनुष कौन है जिस पर ये बाण को चढ़ाना है जो जोषदों में कहा गया अरे उपरिषद तो नहीं तो विधि कहा दिए तो कैसे छोड़ दूंगा लक्ष्य पे तीन बार हो रहा है विधि पहली बार दूसरे बार और आगे कहेंगे अप्रमत्य मे न्याम शर्वतमयो भवे तीसरी बार जैसे अर्जुन को कहते ना वहां पर जो भी छोड़ना है गया द्रौपदी के स्वयंवर के प्रकरण में पहले बार देख लेना भाई मारा लक्ष्य क्या है मछली के अंग मारना समझ गए हाँ जी फिर रुकता है, है, है रुक जाओ दिखाई दे रहा है ना तुमको सही सही हाँ जी अच्छा ठीक से देख लो फिर हाँ देख रहा हूँ छोड़ो छोड़ते तो कहीं और चला गया कोई पद्धति आजकल भी है ना रेडी बोलते नहीं? Start, ready, go. आज की भाषा में भी तीन हिस्सा है शुरू करो तैयार हो जाता है वो रेडी हो जाता है फिर चला जाता है यहां पर वही है पहले सतर्क कर दिया उसको जानो फिर कह दिया ये चीजें हैं अब उसको इस्तेमाल प्रणव धनुष तवे प्रणव अरे धनुष और कोई नहीं तो में जो प्रणव है जो ब्रह्म का एक नाम विशेष है ये जिस नाम से नामी को पकड़ सकोगे वह तो नाम ही धनुष है और जिसको छोड़ना किसको मिलाना चाहते हो आप अपने आप को न जीवातक ब्रम्हे को करना चाहते हो इसलिए बाण कौन है तो लक्ष्मी एक हो जाने वाला वो तो आत्मा जीवात्मा ही शरहा। शरो ही आत्मा इस शर रूप या जीवात्मा को किस लक्ष्य के साथ जीबूत कर देना है ब्रह्म तो लक्ष्य मुच्छ है ब्रह्म ही इसका लक्ष्य है इसलिए आप समझ में आ गया ना अब तेरह शरव तन्मयो भवे कहते हैं अप्रमित्र वेद तनमये अप्रमाद रहित होकर के सावधानी से युक्त होकर के उस लक्ष्य का वेधन करना चाहिए और बाण के समान ही लक्ष्य के साथ तन्मय हो जाना चाहिए जैसे बाण सीधा घुस जाता है लक्ष्य के भीतर आर पार भी हो जाता है तो उसी प्रकार आपको भी अपने लक्ष्य के साथ एक ही भूत हो जाना है यदम धनुराधि तय जो रूपक दिया गया तो धनुराधि उसी को स्पष्ट कर देते हैं प्रणव ओंकारो प्रणव बने ओंकार हो क्या है वो धनु यथा ईश्वासन लक्ष्य शरस्य प्रवेश कारणम भाव यदि ईश्वासन क्या है लक्ष्म में शर् को छोड़ने का लक्ष शर का प्रवेश लक्ष में शर का प्रवेश कर लेने का कारण साधन तथा जीवातर लक्ष्य भूता अक्षरे लक्ष्य प्रवेश कारणम उसकी शादी की भूत होने का साधन ओंकारा ओंकार प्रणवेन ही अभ्यस्य मान क्यूँकी के द्वारा अभ्यास किए गए प्रणव के द्वारा ही संस्क्रिय क्योंकि इस प्रणव का अभ्यास के द्वारा हम अपने मन को चित्त को है ना संस्कारित कर सकते हैं जब संस्कार करते हुए तब आलंबन हो अप्रतिबंधी उस, उस प्रणव को ही, आलंबन करके उसी को आश्रित करके जब हम चलेंगे तब तो प्रतिबंध रहित होकर अक्षरीय अवतिष्ठती था धनुष आस्थ ईश्वर प्रतिबंध रहित तो होकर अक्षर में वह विलीन हो जाता है है क्या अनुभूति हो जाती है ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार धनुष के द्वारा छोड़ा हुआ यीशु अप लक्ष्य में विध कर एक हो जाता है आधा प्रणव धनुरीव धनु, धनु। इसलिए प्रणव क्या है धनुष के समान धनुष समझो शरोही आत्मा उपाध लक्षण पर गौर भी इसमें रहस्य देगा धनुष तो लक्ष्य में नहीं जाता धनुष तो ये रह जाता है धनुष लक्ष्य में जाता है क्या चल कि बाधन तो किस लिए है मुक्ति पर्यंत जब जो, जो मिलीन हो गया वो प्रणव भी छूट जाएगा वो भी वहीं रह जाएगा अपने जगह पर कहा मिथ्याण मिथ्या ही है वो अक्षर भी ओम बोलते हो वो भी वो तब तक के लिए है जब तक ये जीवात जीवातर बाण में लीन नहीं हो उसके बाद धनुष को क्या मतलब उसी प्रकार यहाँ पर भी समझ रहे धनु रिवत अनु शरण ही आपका उपाधि परेव जले सूर्यादिव या प्रविष्ट क्योंकि स्वर्ग है आत्मा है वे कौन सी आत्मा उपाधि से लक्षित केवल परस्मा व्यावर्ता जो पर से अलग हो के समान भाषित तो होता है टिप्पण गर् उपाय लक्ष्य प्रश्न जावृत इव भाष्यती इति उपाय से लक्षित है अर्थात पर से भिन्न जो भाषित हो रहा है वही आपका बाण बाण के समान जीवात्मा है जैसे जल में दिखाई दे रहे सूर्यों के समान यह दे प्रविष्ट जो शरीर के अंदर प्रविष्ट के समान अनुभव हो रहा है सर्व बौद्ध प्रत्य सकल बुद्धि से होने वाला ज्ञान का साक्षी साक्ष्य रूपे न शर्व स्वात्तन्यवर्पित के समान है क्योंकि उसको काम अर्पण कर रहे हैं वो अपने ही उसका अर्पण हो रहा है अक्षरे ब्रह्मणीय तो ब्रह्म तो लक्ष्य इसलिए ब्रह्म इस शर का लक्ष्य समझो लक्ष्य इव लक्ष्य मन सातविक लक्ष्य भी नहीं हो सकता लक्ष्य के समान लक्ष्य मनस मन समाधित सुव्य माधार मन का समाधन करने के इच्छुक लोगों के द्वारा आत्मभाव से लक्षित किया जाता है यह छोड़ना और कुछ नहीं है प्रणवाश्रित जब हो जाते हैं और प्रणव का भी वही पहले बताइए जो त्रिमात्रा से विशिष्ट तृतिमात्र प्रधान होकर जब हम करते हैं तभी धीरे धीरे वासनाक्षय होते हुए आओ कि बोधमान सब कुछ गौण होता हुआ प्रधान स्वरूप की ओर हमारी वृत्ति बन जाती है तो इसलिए इनका कहना यहाँ पर जो है देखो मन समझ सुविधा लक्ष्य मानता आत्मा तर एवं सती अप्रमत्ते न जब ऐसा है फिर देर क्यों लगाओगे भाई अप्रमत्ते नब्धि तृष्णा प्रमाण वर्षित प्रमत का मतलब क्या पूर्ण प्रत्याहार प्रत्याहार पूर्ण हो तभी तो लक्ष्य का धारणा होगा तो लक्ष्य का ध्यान हो सकेगा प्रत्याहार के लिए ही सबसे को बहुत जोर दिया है और आज के साधक लोग प्रत्याहार कोई भूल गए सीधा आसन प्राणायाम ध्यान तो प्रत्याहार धारणा जरूरी उसके अभ्यास तो जानते ही नहीं बहुत जरूरत प्रत्यहार उसकी क्या होता हमें सुला आसन तो होते सौ पचास प्राणायाम भी कई प्रकार के और प्रत्यार क्या है उसी क्या है प्रैक्टिस होगी क्या क्रियाएं होंगी क्या अभ्यास होगा जानती नहीं वो अपने आप योगी राज लिखे हुए हैं योगी राज अरे क्या योगी राज है तुम्हें तो प्रत्यार के अभ्यासों का ही ज्ञान नहीं तो तुमने प्रत्यार किया कैसे थे? हुआ कैसे हुआ हुआ भी है तो मालूम तो हो जाता है ना जो आपके साथ हो जाता है आपको मालूम नहीं होता है क्या तो नहीं की बेहोशी में हो गया तो आपके अंदर प्रत्यार भी हो रहा है तो मालूम हो जाएगा जैसा आपको बुखार हो रहा है तो मालूम हो जाता है सर्दी जुकाम खांसी हो रही है तो मालूम हो जाता है तो प्रत्यार भी हो गया तो आपको मालूम जरूर होना चाहिए किस प्रकार से हो गया वही प्रक्रिया को कहो ना कि ये प्रक्रिया से आप भी करो तो आपका भी प्रत्यार हो जाएगा जितनी भी साधना और रहेगा सिद्धों ने अनुभव किया है उस रास्ते से हो गए उनको मिल गया उसको उन्होंने बता दिया साधना यही है तुम भी ये रास्ते से चलो तुम भी पहुंच जाओगे ये साधना है और कुछ नहीं है कोई किसी ने बना के रख दिया हो और के अनुभव है ऋषि अनुभव है जिस रास्ते से जिसने गया उस रास्ते का वर्णन करके लिख दिया उसने और जिसको जो रास्ता पसंद उस रास्ते से जाइए अपनी मर्जी है फिर लर्निंग लाइसेंस वाला जो आदमी होता है वो कैसे जाता है वो बिलकुल रोड के किनारे से धीरे धीरे धीरे जाएगा इधर उधर देख देखो कया ऐसा ना हो कि दूसरा उसको उठाई चल दे और जो अनुभवी एक्सपर्ट होता है वो क्या बीच सड़क पे एकदम हवाई जहाज जैसे चलते फिरेगा ये सबका मार्ग अलग है कोई ट्रेनिंग वाला भी बीच में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा चढ़ जाएगी कोई ना कोई ट्रक बस उसके ऊपर तो इसके अलग अलग रास्ते है कोई अभी आर्मी की अवस्था में कोई अभी सीख रहा है कोई सिखा रहा है कोई आगे बढ़ा है कोई कुछ है जो चाह है उसके अलग अलग मार्ग बताएगा ऋष्म जिसके लिए जो मार्ग अंकूर है उस मार्ग से चलो और धीरे धीरे वहाँ आएगा ना भी तो सेंट्रल हाईवे में पहुंचेगी नहीं पहुंचे एक एक दिन करते करते आ जाता है यहाँ भी हो जाएगा सब इसे करते कि देखो जितेंद्रिया जींद एकाग्र चित है ना इसके क्या करते है कैसे भाई विश्वपलब्धि तृष्णा प्रमाद वर्जित भाई उपलब्धि रूपी तृष्णा कात्मक प्रमा से रहित होकर सर्वतो विरक्तना सर्वशेष व्यक्त होकर जितेन्द्रियनांद्रियों को चिता हुआ आदमी एकाम्र चित्त होकर के वेद ब्रम्ह लक्ष्य ब्रह्म लक्ष्य को कुित के द्वारा वेदन करनी चाहिए तथा तथ तद वेदना सर्वतम भवे इस वेदन की ऊर्द्वार में शर् समान वह ऐक्या कर जाएगा था शरस्य से लक्ष्य एकात्मत्तम फलम भवती शर का फल यही है कि वो लक्ष्य के साथ एकात्म भाव को प्राप्त होना तथा देहादत्म प्रत्यय तिरस्क्रमण देहादी के अंदर जहाँ प्रत्यय था उनका तिरस्कार के द्वारा अक्षर के साथ एकात्म भावानुभूति ही फल है तो अक्षरे एकात्मत्तम फलम आपादे तार जो है अनुभव कर लेना चाहिए पृथ्वी चातरिक्षम मना साण तमेकंजाना अन्यावाचा विमुत अमृत सेतु यौ पृथ्वीचातरिक्ष मोतम प्राण प्राण मन हे शिशिगण चार इसलिए हे शिष्य समूह यो पृथ्वी अंतरिक्ष जिस अक्षर तत्व तो में पुरुष तत्व तो में ये जो दीवलोक है पृथ्वीलोक है और अंतरिक्ष है एवं समस्त इंद्रियों के सहित तो सर्वे प्राण समस्त प्राणों के सह मन अंत करण भी समर्पित है समर्पित मोहपुरोते हैं तादात में अपनो करके दृश्यमान है ऐसा उस अद्वितीय तम एकम उस अद्वितीय आत्मा को ही आत्मान जान था जानो अन्यवाचो विमोच और अन्य जो बातें हैं, अर्धा प्राविद्या साध्य साधन रूपा जो भी हो सारे चीजों को छोड़ दो क्योंकि अमृत ऐसा तो हो क्यूँकी मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र साधन यही है अक्षर ब्रह्म ज्ञान ही है और कुछ नहीं अक्षर से दुर्लक्षणार्थम को तो जो अक्षर ब्रह्म है वो दुर्लक्ष अतएव अब कही भी बात को पुनः पुनः प्रकार से कहा जा रहा है ये दिखा रहा है कि भाई जो कुछ भी अध्यारोप है जो कुछ जगत हम करते है यह सब कुछ अध्यारोप मातृ सात्मा में वास्तविक कुछ नहीं है इसलिए न अवास्तविकीभ वस्तुओं को ग्रहण करने की अपेक्षा से वास्तविक तत्व को ग्रहण करना चाहिए यही उपदेश बारंबार दिया जा रहा है अनेक प्रकार से पुनर्प्रवचन सुलक्षणार्थम ताकि वह लक्ष्य वस्तु का अनायास ग्रहण कर सके इसलिए अनेक प्रकार से कहा जा रहा है यदि भी साधन सहित तो सब कुछ कह लिया गया था कि भाई जो कुछ भी बाह्य साधने उनके सहित शादी को त्याग करके प्रणारूपी साधन को लेकर के आपको चलना चाहिए ये बात भी स्पष्ट कह चुके हैं फिर भी दोबारा क्यों कहा जा रहा है ये बातें तकार्थम यशविन अक्षरे पुरुष है ज्योहू पृथ्वी चांदरिक्षोतम समर्पितम यशन मन अक्षरे पुरुष है जिस अक्षर पोषक तो में ज्योहू पृथ्वी चांदरिकम और चीजें जिसमें अवतम ने समर्पित जिसमें समर्पित है प्राण मन सा इंद्रियों को जितने भी उन सब के सहित कर्ण समुदाय तमेव एकम जान था जिसलिए समस्त इंद्रियां स्वा के सहित मन भी अंतकरण भी उसी में समर्पित है इसलिए सभी का आश्रय होता वह एक तत्व है उसको जानता जानी तो शिष्या उसको शिश जानिएगा आत्मानत्मा है प्रत्येक स्वरूपम युषमागम सर्व प्राणी समस्त प्राणियों का और आप लोगों का जो प्रत्येक स्वरूप तो है वही वक्ष तत्व है ऐसे जान करके अन्यावाचो परित्या कर तो अपर विद्या रूपय्या तम सबकी वह अपर विद्या के द्वारा प्रकाश्य प्रकाश्यभूत है समस्त कर्म और उसके साधन यथ तो अमृत से जिसलिए अमृत का ये सेतु एक ज्ञान अमृत से अमृतत्व तो से मोक्ष से प्राप्ति सेतु से तो हो उस ये जो आत्मज्ञान है वो यही अमृतत्व का मोक्ष की प्राप्ति का के लिए सेतु के समान सेतु तो है समझो सेतु तो क्यों कहा? का संसार महोदय हेतु संसार रूप इस महान समुद्र को तरने का आर पार हो जाने का साधन होने का तो कारण से उसको सेतु कह दिया तथा श्रुत्यंतरम इसी प्रकार से श्रुत्यंतर भी कहता है इस बात को तमे विदिता अति नान्य पंथा विद्य तमेवे विदिता उस अक्षर तत्व को जान करके ही अति मृत्यु में थी विद्या आरोपी संसारोपी जो मृत्यु है इसको अत्यति अतिक्रमण कर लेता है नान्य पंथा इस आत्मज्ञान के अलावा और अन्य कोई मार्ग उस अयनाया मोक्ष आया मोक्ष के लिए है नहीं अरा वाभ सहता स बहुदाजयमानः अंत बहुदा जायम ओम जिस प्रकार रथ के चक्र की नाधी में समस्त अराए समर्पित होती है रथ नाभ अरा इव यद्य सर्वे सहदा जिस वैसे ही शरीर में सर्वत्र व्याप्त कर संपूर्ण नारिया जिसमें एकत्रित होते हैं शेष अंतरते बहुदा जय मान उस हृदय के भीतर ही दर्शन श्रवण मनन आदि अनेक वृत्तियों के माध्यम से बहुदा जय मान बहुत रूपेण अभिव्यक्त होता हुआ बुद्धि वृत्तियों के द्वारा अभिव्यक्त होता हुआ चरते है अंत चरते इस हृदय रूपी भी गुफा भीतर यह विचरते रहता है ओम ध्यायता एवं ध्या कहते हैं एवं बुद्धिवृत्त्यों का साक्षीभूत आत्मा का ध्यान कैसे करोगे ओम मंत्र के द्वारा इस प्रकार ध्यान करो अध्य एवं ध्यायता इसलिए उस आत्मा को ओम इस शब्द के द्वारा ही ध्यान करनी चाहिए ऐसे करोगे तो क्या होएगा क्या आशीर्वाद मेरी रहेगी कि स्वस्थवा व पारायतम सब प्रस्थान आचार्य कहते हैं हमारा तो तुम सब का कल्याण होने के लिए आशीर्वाद रहेगा ताकि तुम लोग इस माया रूपये विद्या से पार हो जाए तमसा प्रस्ताद आरा जो है वह स्वस्थ रस्तु किसी भी प्रकार की बाधा विघ्न न होारथ ना बहुत समर्पित आ रहा जिस प्रकार रथ की नाभि में समस्त आराय समर्पित होती है एवं सहता संप्रविष्ट संप्रविष्ट्रदय कहा है ये सब के सब नाड्य पर अंत में आकर के होते हैं कहते कि सब हृदय में ही जाते हैं सर्वतो देह व्यापिन्यो नाट्य पूरा शर्म व्याप नाट्य है इंसाब का संबंध हृदय से वही तो, तो पंपिंग हो रहा है नौतिक दृष्टिकोण से भी हृदय का संबंध खत्म नारी तो कहा काम करेगा उसका खून का संचरण जो हो रहा है प्राण संचरण के साथ उसका मुख्य आधार तो हृदय है भौतिक दृष्टिकोण से तो है ही और अब आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी वास्तव में समस्त प्रकार की जो आध्यात्मिक नाड़िया हैं, उन आध्यात्मिक नाड़ियों का भी केंद्र हृदय है हृदय तो भी केंद्र से संबद्ध होकर के ही सब काम होता है इसलिए बहुत लोगों को होता है जिसकी नाड़ी शोधन समय प्रकार से हुआ नहीं है हृदय पर सीधा ध्यान करने लगता है ना बहुत खटपट हो जाता है उसका दिमाग खराब हो जाता है बहुत ही उसको अनेक प्रकार के मन में चंचलता के साथ साथ पायी क्रिया क्रियाकलाप में भी वो देखेगा बहुत विघ्न होने लग जाते इसलिए कहा पहले नाड़ी शोधन करो समय प्रकार से नाड़ी शोधन होनी चाहिए और नाडी शोधन के गे लिए कहें भाई तत्व शोधन करो तो पूछा ना वो चलते रहेगा पीछे हनुमान जी को पूछ जैसे अरे भाई तत्व शोधन कैसे होगा पाती तो उठेगी नाड़ी शोधन होगा तो नाड़ी चल कैसे होगा तो तत्व शोधन से होगा हो तो तत्व शोधन कैसे होगा अरे आज्ञा चक्र पर ध्यान करो अग्नि है ना या तो नाभी चक्र पर ध्यान करो अगर ना नाभी चक्र और आज्ञा चक्र ध्यान कैसे किया जाएगा अब उसके लिए महामुद्रा का अभ्यास करो महाबंध के साथ महामुद्रा का अभ्यास करोगे तो ये काम हो जाएगा महाराज जी अभ्यास कैसे होएगा कभी क्रिया योग सीखो होगी ना लंबी कहानी जाती हो बिना क्रिया योग के तो कर पाओगे तो क्रिया कैसे कर अरे पहले कुछ आसन में अभ्यास करो अच्छी तरह से तो शरीर तो सुदृढ़ बन जाए डा तब ना क्रिया योग करोगे लौट करके अंत में आसन पढ़ने में समय एक प्रकार से आसन प्रणाम ढंग से कर लेता है उसी प्रत्यार्थ धारणा सिखाई जाती है तत्पश्चात क्रियाओं में उदीक्षित हो जाएगा जब क्रियाओं वर्ग सीख लेगा तो वो अपने आप समझ लेगा कि तत्व तो तो शुद्धि कैसे होगी मैंने उस आज्ञा और नाव में किस प्रकार से ध्यान किया जाता है तत्व तो शुद्धि हो जाए और तो तत्व तो शुद्धि की प्रक्रिया जानने के बाद वो नाड़ी शुद्धि कर लेगा नाड़ी शोधन जब हो जाता है तो सुषुम न जगेगी सुषुम ना समय एक प्रकार ऐसी दर्शन होने लग जाए तो उसने शक्ति संचालन क्रिया प्राण संचालन क्रिया को सीखोगे तो उस तथ्य द्वारा धीरे धीरे धीरे आदमी को क्या हो जाता है तो वही हो जाता है कि वो हृदय में स्थापित होने में योग्य हो जाता है ये लंबी प्रक्रिया है ये हृदय में स्थिर होने की क्षमता आ जाती है तो वहां पर ओम इतम ध्यान तब ध्यान अभी से क्या होगा आपको चिल्लाते रहे ओम ओम करता इसे कुछ नहीं होने वाला ठीक है धीरे धीरे ये भी मैं मोक्ष नहीं होगा कुछ ना तो मोक्ष नहीं मिलेगा इससे इससे की धीरे धीरे धीरे अंतकरण शुद्धि होगा ऐसे योग्य पुरुष लोग मिलते रहेंगे अपना भी काया वाचा मनसा इस महान क्रिया इस महान यात्रा के योग्य होते जाएंगे एक जन्म नहीं तो अगले जन्म सही वो जन्म नहीं तो अगले जन्म सही करते तो रहो बाहर से उम्म कम से कम बाहर से उम करते करते धीरे धीरे भीतर से होगा वो समय लगता है इसलिए कहते हम तो आप लोगों के लिए वो आचार्य जी का प्रतर से आशीर्वाद दे रहे हैं यहाँ पर तो भाष्यकार कहते हैं सरवा नाट्य तस्वीन हृदय बुद्धि प्रत्ये साक्षी बुदा शकृत आत्मा अंतर्मु चरदे चरदे और हृदय उस हृदय में बुद्धि और समस्त प्रकार बुद्धि मने समस्त प्रकार की वृत्ति क्षम मरन वगैरह जो हो रहा है सुंग रहे हैं खा रहे है, पी रहे सब कर्मेंद्र ज्ञानेन्द्रों के जो विषय मरानुभूति हो रहा है वो सब क्या कहते हैं प्रतिज्ञान का नाम बुद्धि बुद्धि प्रत्यय उस ज्ञान का भी साक्षीभूत होकर के सहेष वाह जो आत्मा है प्रकृष्ट आत्मा वो अंत उस हृदय के भीतर में हृदय के मध्य में चरते चरती वर्त जिस हृदय के भीतर में रहता है प्रकाशक रूपेण वाह में आ जाता है प्रकाश रूपेण यद्य सर्वत व्यापक है लेकिन प्रकाश सर्वत्र आप उस ग्रहण नहीं कर हैं लेकिन वही जो विशिष्ट रूपेण बुद्धिशुद्ध अंत करण रूपी दर्पण में जब प्रतिबिंबित होकर वह अच्छु रूपे विशिष्ट प्रकाश रूपेण उसका साक्ष्य रूपेण जब अनुभव में आता है वो तो हृदय में ही आ सकता है और अन्य नहीं ही पश्चिम श्रृणन मनवा बहुदा ने पश्चन श्रृणवन मनवा रो जानता हुआ इस प्रकार से बहुत प्रकार वाला होकर के क्रोध हर्षादी प्रत्ये मोध हर्षादी वृत्ति ज्ञान के माध्यम से मानो एक तरह से उत्पन्न हुए जैसे अनुभव में आता है वास्तवन तो होता नहीं है इन लेकिन वृत्तिपाधियों की उत्पत्ति और विनाश को लेकर के लगता है कि आत्मा भी उस ज्ञान को उत्पन्न कर लिया और आत्मा तो ज्ञान को नष्ट हो गया अतएव क्रांतियों के नया आत्मा का गुण है ज्ञान और वृत्ति ज्ञान की उत्पत्ति विनाश शालित्व तो को लेकर के अधिष्ठान आत्मा का गुण विशेष करके वो मान लिया एवं उत्पत्ति विनाश औपाधि की है ये वो ग्रहण नहीं कर पाए यही अंतर हो गया तो जब अंतकरणोपाधि अनुविधा कदे क्यों आत्मा क्यों उत्पन्न नहीं होता जाता ज्ञान ही जो उत्पन्न देना घर बात ऐसा है अंत कंट्रोप उपाधि है न उस उपाधि से जो निकलता हुआ वृद्धियां है वो उत्पन्न विनाशाली उसी को अनुविधान करते हुए मैं देख रहा हूँ मैं खा रहा हूं मैं पी रहा हूं मैं जा रहा हूं मैं आ रहा हूँ इस व्यवहार हो रहा है इसीलिए लगता है की ज्ञान उत्पन्न हो रहे और नाश हो रहा है अनुविधा वदंती लौकिका जिसे लौकिक लोग कहते हैं अज्ञानी लोग क्या अरे हृष्टो अहम जाह हम क्रुद्धो हम इत्यारी हृष्टो जाता क्रुद्धो जाता इत्यादि व्यवहार करते तम आत्म ओम इतम ओंकार आलमाह यथोक्त कल्पना ध्यात चिंदयत इस औस आत्मा को ओम इस आलम्बन के आलम्बन के सहारे से होकर आलम्बन को लेकर के यथोक्त कल्पना के द्वारा ध्यात चिंदयत कल्पना हमने धनुराधी कल्पना जो रूपक अलंकार दिया था धनुषादी रूपेण तो उस रूपक को ध्यान रखते हुए उसी प्रकार से ध्यान करनी चाहिए उत्तम वक्त शिष्य व्याचार्य जानता उत्तम जो कुछ भी कहा हुआ है उन सब आचार्य के द्वारा कहा हुआ शिष्यों के लिए कहा सारी बातों को जानते हुए और आवेद कहे जाने वाले जो अन्य बातें भी हैं कुछ उन्हें भी सम्यक प्रकार से ध्यान में रखकर शिष्य हैं वो ये शिष्य मे वही शिष्यों को यहाँ शिष्य कहा जा रहा है उन लोगों को जो कि जो ब्रह्मविद्या का प्राप्ति करने की इच्छा है ब्रह्म को पाने की इच्छा वाले लोग हैं निवृत्त और कर्म से निवृत्त है मोक्ष पदे मोक्ष मार्ग में ही जो प्रवृत है उन्हीं लोगों को या से कह उन शिष्यों के लिए आचार्य के द्वारा कहा हुआ और आगे कहे जाने वाला बातों को ध्यान में रखते हुए ही उस ओम रूपी आलमन की सहायता से आत्मा का ध्यान पूर्वक्त रूपक के अनुसार करनी चाहिए निर्विघ्नताप्त आशास्ती आचार्य इसलिए उन शिष्यों के प्रति निर्विघनता पूर्वक ब्रह्म की प्राप्ति होवे ऐसी आशास्ती ऐसी जो आशीर्वाद देता हुआ आचार्य कामना कर रहे हैं स्वस्ती और निर्विघ्न निर्विघ्न हो गए वो युषमाकम आप लोगों का हम लोगों का निर्विघ्न क्या होना चाहिए पार आय पर पूमस अविद्या रूपी अंधकार से का जो दूसरा पार है प्रकाश रूपा वस्तु वहाँ तक पहुँचने में हमारा कोई विघ्न न हो गए ऐसे आचार्य के आशीर्वाद प्राप्त हुआ अविद्या अविद्यात तो ब्रह्म स्वरूप गमना अविद्यात तो जो ब्रह्म स्वरूप क्योंकि अविद्या सहित तो ब्रह्म स्वरूप तो रोज अनुभव कर रहे हैं उसके लिए किसी के आशीर्वाद की जरूरत ही नहीं अविद्या सहित जो स्वरूप है उसका तो नित्य ही सभी अनुभव कर रहे है नहीं कर रहे हैं जब सो जाते हो सुसुप्ति में शुक्ति में अविद्यायुक्त ब्रह्म स्वरूप को सभी अनुभव करते है उसके लिए किसी के आशीर्वाद की जरूरत ही नहीं अपने कर्मफल स्वरूप तो प्राप्त होते ही रहता है इसलिए कहते हैं अविद्या तो जो ब्रह्म स्वरूप तो है उसका के आचार्य जी ने अपने तरफ से सब निर्विघ्नता पूर्वक उसकी प्राप्ति हो ऐसा आशीर्वाद दी अच्छा कहते ठीक है और आगे जो बात है और जो कहना बाकी था जिसको ध्यान में रखनी है वक्तव्य वो भी वक्त कथन करने जा रहे है यह सर्वज्ञ सर्विद ये हीष व्योमनी प्रतिष्ठित जो सर्वज्ञ है और सर्विदे यश जिसकी यह प्रसिद्ध विभूति है क्या भोलोक में स्थित है ये महिमा भूवी जिसकी यह प्रसिद्ध जो महिमा है विभूति है वह भूलोक में तो स्पष्ट सभी के अनुभव में आ रहा है और दिव्य ब्रह्मपुर आत्मा जो है दिव्य ब्रह्मपुर कौन हृदय काश व्योमनी हृदय काश में ऐसा आत्मा प्रतिष्ठित है यह आत्मा प्रस्तुत होता है मनोमया प्राण शरीर नेता प्रतिष्ठितो हृदय सन्नी धाय तद विज्ञान परिपश्य धीरा आनंद रूपम अमृत और वही आत्मा मनोमय हो जाता है और वही आत्मा प्रारमय होकर के इस सूक्ष्म शरीर का विन्नयन करने वाला होता है